गीता भगवद अध्याय एक श्लोक संख्या 44 से आगे अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदरण स्वामी शिलूपा जिसको उनके संस्थापक आचार्य के द्वारा ओम अज्ञान हम चर्चा कर रहे थे पाप कर्म और उसके प्रायश्चित के विषय में कौन होते हैं जिनके पास प्रायश्चित मांगने जाते हैं भट्टाचार्य भट्टाचार्य जैसे ब्राह्मण होते है और पहले ये विधान था और हमको विधान धीरे धीरे वापस लाएंगे हम कोई भी व्यक्ति देखो पाप करे और उसका प्रायश्चित लेना वो भट्टाचार्य के लाभ के लिए नहीं है किसके लाभ के लिए लेने है। हमारे लाभ के लिए ना इसलिए पाप करे तो उसको स्वीकार करना हमारे लाभ के लिए है अन्यथा वो पाप रह जाता है तो मृत्यु के बाद तो सब ठीक खुलता है उधर में ज़्यादा ना तो ज़्यादा नहीं नहीं जो है जल इकट्ठा क्यूँ दे उसका प्राय करो इधर ही तो कम में कम हो जाएगा ना वही तो बोल रहे कहने का तात्पर्य है कि वो प्रायश्चित लेना मतलब पहले तो हम उसको स्वीकार कर रहे थे हमने ये पाप किया यदि हम ही उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो नुकसान हमको ही है लोग तो सोचते हैं तो ना कि अरे मैं बोलूँगा फिर मेरी इज्जत क्या रह जाएगी तो रखो इज्जत फिर उधर जा करके पता चलेगा इज्जत की पड़ी है लेकिन जब पाप किया तब इज्जत की नहीं पड़ेगी इज्जत मतलब क्या क्या क्या बोलते हैं संस्कृत में में प्रतिष्था। प्रतिष्था। में हिंदी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, लोग लोग बोलेंगे बोलेंगे मेरे बारे किया तब नहीं सोचा कि लोग क्या बोलेंगे? तो लोगों को सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता कि भट्टाचार्य को जो बोलते हैं वो सब लोगों को पता चल जाता है ये पाप किया है तो कहने का तात्पर्य है कि भट्टाचार्य तो पता चल गया और अपना दोष स्वीकार करना सामान्य रूप से लोगों को अच्छा नहीं लगता। मैं दोषी हूँ कैसे बोल सकता हूँ मेरी तो मुछ ऐसे होती है मैं कैसे कोई दोष कर सकता हूँ ऐसा करके अहंकार होता है लेकिन वो अहंकार के कारण फिर नरक में जाना पड़ता है तो वो भी एक पाप हो है वो उस प्रकार का पाप नहीं है चलो उतना भी नहीं है लेकिन उसके कारण बहुत सारे पाप होते हैं अहंकार तो के कारण आप इतने सारे पाप छिपा रहे हैं पाप छिपाने नहीं चाहिए कभी वो तो हमारे ही हित में नहीं है जो व्यक्ति अपना हित चाहता है उसको कभी पाप छिपाने नहीं चाहिए। कुछ भी किया तो जाके बता दो और अपना योग्य प्रायश्चित प्राप्त कर लो इस प्रायश्चित से दो लाभ होते एक तो पाप चला जाता है वो एक है दूसरा लाभ यह है कि दूसरी बार जब करते हैं तो याद आता है कि नहीं ये प्रायश्चित करना पड़ेगा तो उससे मन कंट्रोल में रहता है तो तीसरा लाभ यह है कि समाज में जो वरिष्ठ लोग हैं उनको पता रहता है कि इसकी पाप करने की वृत्ति कितनी है तो उस प्रकार से हम, हमको वो नहीं कर पाए हम ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं उनको कंट्रोल में रखने के लिए तो ये तीन लाभ है प्रायश्चित के बताया जाता है कि भक्त को प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है वो तो सही बात है भक्त को प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है किंतु वो भक्त भग कैसे भक्त हैं जो सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गुक परिहित्य करते हैं ऐसे भक्त की बात हो रही है उस श्लोक के बाद वाला जो श्लोक है भागवत उसमें बताया है कि भक्त है उससे यदि कुछ पाप हो भी गया तो उसको प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है वो भक्ति के कार्य करते करते ही प्रायश्चित हो जाता है अपने आप अगले पिछले वाले मतलब उसके बाद वाले श्लोक में देवर्भूता इस श्लोक के बाद वाले श्लोक में वो बताया तो फिर ऐसे भक्तों का क्या जो ये स्तर पे नहीं है जो अपना सब कुछ न्यौछार करके नहीं आए जो सामान्य रूप से भक्तों हैं, तो उनको प्रायश्चित करना चाहिए अभी प्रायश्चित करने में देवी देवताओं हो की पूजा इत्यादि भी आता है और प्रायश्चित वैष्णव प्रायश्चित भी होता है जो पंचरात्र शास्त्र में दिया है वैष्णव लोग कैसे प्रायश्चित करेंगे बिना देवी देवता की शरण लिए भगवान की शरण लेकर के भक्तों की शरण लेकर के भी प्रायश्चित होता है तो नारद पंचरात्रा में इसको दिया है कि कैसे वो सब प्रायश्चित करने चाहिए भक्तों को उस प्रकार से वो प्रायश्चित में सब भक्ति के ही कार्य है जैसे तो भक्तों की सेवा करना भक्तों को खाना खिलाना प्रसाद खिलाना इत्यादि इत्यादि सब अलग अलग भक्ति के कार्य है प्रायश्चित में लेकिन वो प्रायश्चित रूप में उसको स्वीकार करना तो ये प्रायश्चित का विधान था वर्णाश्रम धर्म में बिना प्रायश्चित के पाप रह जाते हैं इसलिए प्रायश्चित करना आवश्यक है तो कभी कोई बात छिपानी नहीं चाहिए इससे आर्ज की जो तो क्वालिटी है आर्जों का जो तो गुण है आरज मतलब हृदय की सरलता वो गुण धीरे धीरे डेवलप होता है जो कि सबको गुण फिर आगे बताते बता मत पापम कर तुम व्यवस्थित व्यय यद राज्य सुख लोभेना कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले तात्पर्य स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई बाप या माँ के वजह पापकर्मो में प्रवृत्त हो सकता है विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है न्यूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतया प्रणती न साधु मनये इंद्रिय से आसक्त होकर के इंद्रिय तृतीय आसक्त होके व्यक्ति विकर्मो में लगता है पापों में लगता है लेकिन ये अच्छी बात नहीं है ये साधु बात नहीं है न साधु मनये भागवतम हम कहता है उस प्रकार से हम भी इंद्रियों से आसक्त होकर के पाप कर्म में लग सकते हैं हमको इसका ध्यान रखना है इंद्रियों से आसक्त नहीं होना है और कम से कम आसक्त हो तो भी पाप में नहीं पड़ना है पुण्यशाली रूप से इंद्रिय तृप्ति करो कोई बात नहीं भक्ति के मार्ग में वो भी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन कम से कम पाप नहीं होगा तो हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे पापी होकर के भक्ति में प्रगति नहीं होती दुर्गति होती है यदि धार्तराष्ट्रस्य प्रतीक राष्ट्रीय भवन यदि शस्त्रधरी धृतराष्ट्र के पुत्रुजे निहत्म रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा तात्पर्य क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे किंतु वह युद्ध नहीं करेगा उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है इन सब लक्षणों के कारण उसकी दयाद्रता है का कारण, इन उसकी दयाद्रता है जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई संजय उच एव उत्तर अर्जुन संख्य रथोपस्था विशत विसृजरम चापम सापम शोक संयम संजय ने कहा युद्धभूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त से रथ के आसन पर बैठ गए तात्पर्य अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि, कि अपना धनुष बाण एक ओर रख कर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रथ हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ तो अर्जुन धनुषाण छोड़ करके गांडी वोड़ वो करके रथ के पास बैठ गए रथ के आसन पर बैठ गए। मतलब मतलब पे वो दयालु का रक्त धरती में गया तो पर यहाँ पे दयालु है और वो दया हटा रहे हैं भगवान पूरी भगवत गीता बोल के उसके बाद युद्ध शुरू होता है तो सही इसलिए ये दया है वो स्वाभाविक है एक भक्त के लिए क्योंकि वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कुछ नहीं देखता है किंतु वो दया यदि गलत जगह पे लगती है तो उसका परिणाम गलत होता है यदि वो दया भगवान की सेवा में लगती है तो सही है लेकिन यदि वो दया भगवान के विरुद्ध लग रही है तो फिर वो खराब दया है गलत दया है ऐसी दया नहीं होनी चाहिए तो दया कहाँ लगानी है वो इम्पोर्टेंट है भक्त का हृदय स्वाभाविक रूप से दयालु होता है क्योंकि वो क्यों इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होता है इसलिए हमारा हृदय यदि दयालु नहीं है तो हम इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हैं हम भक्ति में आगे नहीं है समझे तो अर्जुन ने अपना धनुष धनुषाण छोड़ दिया गांधीव के लिए अर्जुन ने प्रण लिया था कि जो मुझे इसको छोड़ने को बोलेगा उसको मैं मार दूंगा, दूंगा। और एक बार युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को बोल दिया गांडीव छोड़ने के लिए तो उनको मारने के लिए उद्यत हो गए थे तैयार हो गए थे छोड़ने कि किसी दूसरे राजा को दे दो योग्य हो तो राजा को दे दो वही भगवान छोड़ने ड्रामा किया अभी आया था तो इतना उस, उनका प्रण था अर्जुन का और फिर भी अर्जुन ने उसको छोड़ दिया यहाँ पे ये दिखाता है कि कितनी बड़ी दुविधा में है अर्जुन अपने प्रण तक को छोड़ रहे हैं ऐसे तो दूसरे अध्याय से शुरू होगा धीरे धीरे अर्जुन को भगवान कैसे समझाना शुरू करते हैं दूसरा अध्याय को शुरू करने से पहले आपकी परीक्षा होगी प्रथम अध्याय की पढ़कर करके आइए कल आप तैयारी कीजिए आपको इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे मतलब से ऐसे लिखना है ना लिख नोटबुक मैं प्रश्न जो भी पूछूंगा आपको पेपर दूंगा आपको लिखना है नहीं। नोटबुक तो आप बोलना मैं लिखूंगा न का ओरल ओरल ही ही बोल रहा। तो इधर <laughs> तो खत्म हो जाता है, उसको कहीं पे दिखा नहीं सकता दिखाना।, दिखाना चाहिए ना आपके माता पिता को दिखाएंगे ना कि आपके बेटा क्या कर रहा है टेस्ट में है। ज्यादा उसको जीवन में उतारे जीवन में उतारेंगे वो तो दिखेगा वही दिखे, हमें पढ़ा लिखा लेकिन उसके पहले इधर भी दिखाना तो पड़ेगा ना आ, <laughs> दोनों जगह दिखाना रिकॉर्डिंग तो पर... कर लेंगे। लिखना रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कोई देख नहीं सकता है उसको तो कान में लगा के वो आधे घंटे तक बोला आधे घंटे तक सुनेंगे कोई ये तो आपने दस पेज लिखे है थोड़ा थोड़ा घुमा के देखेंगे पता चल जाएगा कौन सी कौन से ले समाप्त समाप्त हो जाता खत्म हो गया <laughs> पढ़ा नहीं, नहीं ए? तो अभी तो चालू कर दो पढ़ना परसों एग्जाम है रोजी इस प्रश्न का ये एग्जाम है मतलब क्या प्रश्न दूंगा मैं आपको उत्तर लिखना है यह कैसे प्रश्न मतलब आप लोग पढ़ के देखिए उदाहरण नहीं वो प्रश्न आएंगे तब पता है एक चल जाए मतलब ऐसे प्रश्न नहीं होंगे इस प्रकार के प्रश्न नहीं होंगे कि इसके कितने ये है और उसका कितना वो है ठीक है जयदरथ किसका पुत्र था ऐसे हाँ। एस, प्रश्न नहीं होंगे जिस समझ में आया नहीं की उसके लिए प्रश्न होंगे याद रहा है कि नहीं उसके लिए नहीं याद रखने के लिए प्रश्न नहीं है समझ में आया कि नहीं उसका प्रश्न जैसे वो प्रश्न भट्टाचार्य मान लो भट्टाचार्य नाम याद नहीं आया तो ऐसा तो याद रहेगा रहे ना, रहे ना कि ब्राह्मणों का एक गुट होता है जिसके पास जाकर के अपने पापों का प्रायश्चित मांगते हैं ये तो याद रहता है ना तो ये समझ गया बोल सकते हैं अभी उसका नाम नहीं पता है भट्टाचार्य तो चलेगा तो तो वही ठीक है है एक समझ समझ समझ पता पता लग जाएगी चीज़ नहीं नहीं नहीं लिखा ऐसा ओवर कैसे साबित तुम्हारे बस रख लो चलो तैयारी करो तो था लाया <laughs> चलो उधर जा जाकर करके तैयारी कर लेना अभी आपका समय तो ठीक तो है अपने अपने रूम में तैयारी कर ले प्रभु पाध की जाए तो गीता भगवदगीता